पूर्णमदिद पूर्णोत्पूर्ण मुद्दते पूर्णश पूर्णमाद पूर्णमे वशिष्य ओ ओम शांति शांति शाति आत्मबोध तत्वोधकोलेकर्चारोर् अभी तक पांचवे श्लोक तक विचार हुआ था अज्ञान अज्ञानकुषम जीवम ज्ञाभ्यासाधि निर्मलम यहाँ तक विचार हुआ था आगे जो बता रहे ये जो संसार देख रहे हम लोग सत्यमान रहे तो वास्तव में संसार का स्वरूप क्या है ये बताने जा रहे हैं संसार स्वप्न तुल्यो ही रागद्वेशकुला स्वप्न काले सत्यवी दे सत्य सद्वेत यहाँ भगवान वाष्टकार जी बता रहे संसार अच्छा संसार किसको कहते संसार अर्थात जो उत्पत्ति और नाश और स्थिति तो उत्पत्ति स्थिति विनाशील हो और प्रतिक्षण परिवर्तनशील हो और आपातरमणीय है दुखदायक है यही ही संसार है तो दो प्रकार का संसार एक बाह्य संसार एक आभ्यंतर संसार बाहर के संसार को लेकर ममता होती है आभ्यंतर संस्कार को लेके अहंता होती है जैसा मेरा मकान मेरा घर मेरा पुत्र मेरा भाई मई दुखी मैं सुखी मैं मनुष्य मैं, मैं ब्राह्मण ये आभ्यंतरूपया ऐसा जो संसार है, संसार राग द्वेष, अभिनिवेश आदि अनेक दोषों से सास परिपूर्ण रूप से सर्वजन अत सभी लोगों का अनुभव सिद्ध यह जो संसार है अज्ञानियों को अर्थात जो विवेक नहीं करते हैं, ऐसे जो अविवेकी पुरुषों को उस अविवेक काल में सत्य जयसा सत्य नहीं सत्य जय स फिर भी दृष्टि से अर्थात विचार काल में विचार पश्या जगन्न किंचि यो तो न किंजे यतो किंज ये तचि विचार पश्या जगन्न किंचे तो विचार काल में विचार मतलब शास्त्र का विचार तो विचार करने पर वो सपना के समान है तो उसको सपना कहा दिया है तो स्वप्न तुल्यो सपना के समान है जैसा स्वप्न अवस्था में कोई व्यक्ति स्वप्न दृश्य देख रहे स्वप्न में शेर को देख रहे भयभीत हो रहे रो रहे तो स्वप्न समय में स्वप्न का जो संसार है ये सत्य है स्वप्न काल में क्योंकि उस समय में हर्ष और शोक भी होता है यदि कोई संपत्ति मिल गई अनुकूल वस्तु मिल गए स्वप्न में प्रसन्न हो जाता है स्वप्न में यदि प्रतिकूल वस्तु मिल गए शोक करता है अतः स्वप्निक पदार्थ स्वप्न काल में अतः जब तक स्वप्न देख रहे तब तक वो सत्य और स्वप्न से अपने जग गए तभी वो स्वप्न मिथ्या मानने लगते हैं जैसा वहाँ शास्त्र में बता दिया स्वपना में यदि किसी ने हत्या किया स्वप्न में उसको दंड तो मिलेगा किंतु जगने के बाद यदि कह रहे मैंने अमुख की हत्या किया है मुझे दंड, दंड मिले तो उसको सुनकर के हंस हंसेंगे क्योंकि जागृत में वो मिथ्या है इसलिए पता संसार स्वप्न तुल्यो ही रागद्वेश संकुल राग द्वेशादि से संकुल परिपूर्ण ए संसार स्वप्न तुल्य है स्वप्न काले सत्य स्वप्न काल में सत्य जैसा है। सति जैसे तो जगने के बाद असत होता है वैसा ही ये जगत जैसा सपना सपना में सत्य है जगने के बाद मिथ्या है वैसा ही जगत जब तक हम अनादि माया सुप्तो जीवो यद प्रबुद्ध्यते काकार बता रहे हैं। ये अनादि माया में सो ये जीव जब तक उसमें जगेंगे नहीं ये संसार सत्य जैसा प्रति होती और ये जो अनादि अविद्य से जग जाएंगे तभी सत्य जैसा भानु होता सत्य जैसे शनि मित्य जैसा पृथि होता है क्योंकि अभी तक सत्य था या जगने का मतलब है आत्मबोध हो जाने पर ठीक ठीक आत्मबोध यदि हो गया अज्ञान काल में प्रतीत होने वाला व्यवहार काल में प्रतीत होने वाला जो सत्य संसार है और तत्वबोध होने के बाद उस ज्ञानी की दृष्टि में असत हो जाता है फिर तो उसके लाभ हानि में वो ज्ञानी पुरुष को हर्ष शोक नहीं होता जानता है, है। स्वप्न में लाभ हानि में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जगने के बाद वैसा है इसी को श्रुति ने कहा दिया चांदोग्य में तरत शोक आत्मवि आत्मवित पुरुष सारे शोकों से निवृत्त होता है गीता में अशोचाननशोचस्व करके बता दिया इसे सिद्ध होता है संसार दुख स्वरूप है जब तक सत्य है अनित्यम असुखम गीता में भी बता रहे इसलिए संसार स्वप्न के समान है सत्यत्व बुद्धि तो जब तक है तब तक, तक दुखदायक है और ये स्वप्न से जगने के बाद ये आपको सत्य बुद्धि हो रहे थे हो जाएगी और मित्य रूप से प्रतीत हो जाएगा सारे आत्यधिक रुपतिवृत्त हो जाएगी परमानंद के प्राप्ति इसलिए हाँ आत्मबोध का विचार बता रहे भगवान आचार्य जी ओम शांति शांति शांति